ये माना कि कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है पर यह भी सत्य है कि कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा जोशी है मैं जीवन ज्योति शिक्षण संस्थान में विगत चार वर्षों से प्राचार्य का पद निभा रही हूँ ये संस्थान को इस वर्ष 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं संस्थान गरीब बच्चों के लिए कार्य करता है सभी को शिक्षित करना हमारा परम कर्तव्य है जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा उसे जीवन ज्योति में एडमिशन दिया जाता है ऐसा श्रीमती कृष्णा अग्रवाल जी जो कि हमारी संस्थापिका रही हैं, उनका सोच थी और उसी पर हम आज तक चल रहे हैं और हम ये चाहते हैं जीवन ज्योति के विद्यार्थियों के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व में नाम कमाएं और आगे बढ़े आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम नाइनटी पॉइंट सुनो दिल से तो न एहसास बन जीना सीख ले अब वे नमस्कार विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपने ट्यून किया है 90.8 एफएम रेडियो सरगम जी हाँ आप सुन रहे हैं दिल से मुझे पता है <laughs> आइए अब मैं प्रभात नागर जी से आप सभी को जोड़ना चाहूँगा जो संगीत प्रेमी है और काफ़ी समय से संगीत में अपनी विशेष सेवा दे रहे हैं इंदौर के वासियों के बीच में अपनी सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं और आज मौका आया है उन्हें रेडियो सरगम में गाने का और आप सभी इंदौर वासियों के साथ रूबरू होने का तो आप सभी की तरफ से प्रभात नागर जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपके माध्यम से रेडियो सरगम पर 90.8 रेडियो एफएम पर जो हम लोगों को गाने का मौका मिल रहा है हमारे जय हाट के सांस्कृतिक मंच के एडमिन जी श्री केदार जी ने फ़ोन किया हम लोगों को और सबको यहाँ पे लेके आए और उनके माध्यम से और आपके माध्यम से हम लोगों की हर जगह पहचान बन रही है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी प्रभात जी कैसे हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में बताएँ क्योंकि सारी दुनिया आपको सुन रही है तो आपके परिवार में कौन कौन है क्या करते हैं बिल्कुल रमेश जी मैं बेसिकली शाजापुर से हूं और मदर फादर वहीं रहते हैं ब्रदर भाभी वगैरह सब वहीं रहते हैं और मैं अपनी फैमिली के साथ इंदौर में रहता हूं एक्चुअली मैं पीथमपुर में जाब में हूं फोर्स मोटर में आ, और दो बच्चे हैं मेरे और नगर में रेसिडेंस है मेरा यहीं पे इंदौर में तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता जब आपने कहा कि संगीत से जुड़े हुए हैं संगीत का ग्रुप है तो नेचुरली गाने का वो सोच रहे होंगे कि ट्विन किया है तो एक हाथ गाना प्रभात नागर जी से सुनना चाहिए तो ज़रूर ज़रूर सुनाएंगे आपको और थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए और वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा के रखिए ताकि आपको अच्छी आवाज़ आपके कानों में अच्छी तरह से आ जाए तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अगली जो आवाज़ है वो प्रभात नागर जी को सुनेंगे संगीत में आवाज़ होगा एक गीत उनके द्वारा हम सुनना चाहेंगे और आप सभी कौन से जोड़ना चाहूँगा आप सुना है रेडियो सरगम 90.8 एफएम विशेष कार्यक्रम सुनो दिल से आप सबके सामने एक मोहम्मद रफ़ी साहब का गीत लेकर आ रहा हूँ है आप लोगों को पसंद आएगा तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है तु इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी मेह पिल है, है। तुई इस तरह से मेरी जिंदगी शामिले ये आसमान ये बादल ये रास ते ये हवा ये आसमान ये बादल ये रास ते ये हवा हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने से कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से ये जिंदगी है सफ़र तू सफल की मंजिल है जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी में फिल है तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है हरेकूल हरेक फूले किसी याद सा महकता है तेरे खयाल से जागी हुई फिजाए है ये सब जुपेड है या प्यार की दुआएं तू पास हो के नहीं फिर भी तू का है जहाँ भी जाऊ है लगता है तेरी में फिल्ले तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल मिले थैंक यू धन्यवाद <laughs> क्या बात है प्रभात नागर जी बहुत ही प्यारा संगीत आपने गुनगुनाया और अपनी आवाज़ के माध्यम से आपने उसको उस भाव में गाया हर व्यक्ति की अपनी आवाज़ होती है लेकिन भाव अगर सही निकलते हैं तो दिल तक पहुंचते हैं तो वैसे ही आपने किया आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि इस संगीत के साथ कैसा जुड़ना हुआ और कितना टाइम आप देते हैं किस तरह से अपने इस शौक़ को बरकरार रखते हैं जी संगीत संगीत से तो जुड़ाव एक तरह से बचपन से ही रहा है जब स्कूल टाइम में थे तब कुछ ऐसा लगता था कि यार कुछ स्पेशल करें एनसीसी कैंप वगैरह जाते थे तब वहाँ लगता था कि कुछ फिल्मी गाने अलाउ थे नहीं वहाँ पे नहीं। तो अब कुछ स्टेज पे आना है गाना है कुछ करना है तो हम सब लोग दोस्तों ने मिलके ये एक पेरोडी बना लिया कर दी थी उस अच्छा समय पे वो पेरोडी काफ़ी पॉपुलर हुई मेरी और मैं उसको इस्कूल टाइम से ले कर समय तक गाता रहा और कॉलेज के बाद जब सर्विस में यहाँ पर आया केदार जी के साथ जुड़ा जब हम जाए के सांस्कृतिक मंच से जुड़े तो गानों की शुरुआत शुरू हुई और वो पेरोडी एक तरफ रही और फिर उसके बाद से गाने शुरू हुए तो उसके बाद से लगातार आ, कारवा, चल रहा है। कारवा चल रहा है ये और हम सब मिलके गाने भी गा रहे हैं भजन भी गा रहे हैं देशभक्ति गीत भी गा रहे हैं और सभी माध्यम से समाज में भी और बाकी स्टेज प्रोग्राम्स में भी कई बार पार्टिसिपेट किया है तो ये कारवा चलता रह रहा है चलिए प्रभात नागर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और जिस पैरोडी से आपकी शुरुआत हुई मैं चाहूँगा कि हमारे रेडियो लिसनर्स को भी ज़रूर सुनाइए थोड़ा सा उसका आनंद चकाइए जी बिल्कुल रमेश जी वो पेरोडी तो एक ख़ास है और अब हम लोग इंदौर से हैं मैं शाजापुर से था तो वो एक मालवी पैरोडी है आ, मालवी पैरोडी है जिसमें जब बच्चे हम सब लोग छोटे थे और सारे गेम हम लोग जो खेला करते थे आउटडोर गेम जो चलते थे उन्हीं सभी को जोड़ के वो बनाई है और वो मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ सन्न सटा हो मेरे आका खुंदड़ी पटाका सनन सटाका सनन सटाका हो मेरे आका कुंदी पटाका सनन सटाका अंटक मंटक दही राजा गया दिल्ली दिल्ली से लाया सात कटोरी एक कटोरी फूटी राजा कीटांग टूटी राजा सलाम भाई चोर पकड़ा क्या गुना किया अरे हाथी की में से ले भगा। अरे एक चोरी रो रही थी उसका साथी गुम गया उसने साथी ढूंढ लिया तो मारा सटाका सनन सटा हो मेरे आका कुड़ी पटाका सनन सटाका अरे आम वाले आम दो आम है सरकार के आम है सरकार के तो हम भी है दरबार के काली कुत्ती काटेगी तो घी की रोटी डालेंगे घोड़ा लात मारेगा तो चंदी चना चबाएंगे संजा बाई को सासरो सागर में पदम पदारिया आगर में के संजा बाई की सासु भुखरली आसी दुआदारी के चंता की के संजा तू थारा घर जा के थारी माँ मारेगी के कूटेगी कि डेली में डच कूड़ेगी अरे चान गयो गुजरात के इनकी का बड़ा बड़ा दाँत के छोरा छोरी डर पेगा घोड़ा बदाम छई पीछे देखे मार गई उसने पीछे देख लिया तुम्हारा सटाका सनन सटाका हो मेरे आका कुंदी पटाका सनन सटाका अरे मेरी पतंगा आकाश में उड़े तेरी पतंगा आकाश में उड़े मैंने तुझसे पेच लड़ाए तूने मुझसे पेच लड़ाए जोर से बोला काटा सनन सटाका हो मेरे आका कुंदी पटाका धन्यवाद तो चलिए ये आपने प्रभात नागर जी को सुना आशा करता हूं आपको उनकी पेरिडी सुनकर बहुत मज़ा आया होगा क्योंकि वो बड़े आनंद से गा रहे थे क्योंकि जो चीज़ खुद की होती है और पूरी याद होती है और पूरी मस्ती होती है उसमें और काफ़ी समय हमने उसका प्रयोग किया है तो उसका उसी तरह से आनंद धीरे धीरे बढ़ता जाता है आशा करता हूँ वो पेरिडी आपको भी उतना ही खुशी दिया होगा तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से छाऊँगा थोड़े देर के लिए इजाज़त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फिर लौट के आते हैं विशेष कार्यक्रम में कुछ नए कलाकारों से आपकी मुलाकात मैं कराऊँगा बने रही रेडियो गम के साथ 90.8 FM एट एफ एम सुनो दिल से बोलो ऐसा आ... <laughs> <हासा> मन <laughs> बोलो सा आ... <laughs> <laughs> I'm a boss. तेरे रे सासना पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा बापा थाम है संग तेरे सासना ma ka